महाभारत शांति पर्व सप्तती तमो सप्तमोध्याय राजा को इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति कराने वाले छत्तीसगुणों का वर्णन युधिष्ठिर केन कृत्तेन नब्रित वृत्तज वर्तमानो महीपति सुखेनार्थान सुखोदर का निच चा प्रचाप्नुयात युधिष्ठिर ने पूछा आचार्य के ज्ञाता पिताम किस प्रकार का आचरण करने से राजा यह लोक और परलोक में भी भविष्य में सुख देने वाले पदार्थों को सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकता है वाच अयम सत सर्त, सर्त यान गुणास्तो गुण पेत कुर गुणापनुयात विष्णु जी ने कहा राजन दया और उदारता आदि गुणों से युक्त राजा जिन गुणों को आचरण में लाकर उत्कर्ष लाभ कर सकता है वे छत्तीस प्रकार के गुण हैं। राजा को चाहिए कि वह उन गुणों से संपन्न होने की स्नेहम निकंस चरे दर्थम चरे हित काम अनुत अब मैं क्रमशः उन गुणों का वर्णन करता हूँ पहला धर्म का आचरण करे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 पांचवा दीनता न लाते हुए प्रिय भाषण करे छठवा सूरवीर बने किंतु बढ़ बढ़कर बातें न बनावे सातवा दान दे परंतु अपात्र को नहीं आठवा साहसी हो किंतु निष्ठुर न हो संदधि नार्य विघंधुवी ना भक्त चार्य चार कार्यम अपी डयाम दुष्टों के साथ मेल न करें दसवां बंधुओं के साथ लड़ाई झगड़ा न ठाने ग्यारवा जो राजभक्त न हो ऐसे गुप्तचर से काम न ले, लेवा किसी को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपना कार्य करे अर्थम्रोजांड चा सत्जात्म आद्य चाधुभ्यो ना सत्पुर आश्रयत तेरा दुष्टों से अपना अभीष्ट कार्य न कहे चौथा चौदह अपने गुणों का स्वयं ही वर्णन न करे श्रेष्ठ पुरुषों से उनका धन न छीने का आश्रय न ले ना दंडम न न च मंत्रम मंत्र प्रकाशयत विषय विश्व नापकारिषु सत्रह अपराधी के अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना ही किसी को दंड न दे गुप्त मंत्रणा को प्रकट न करे लोभियों को धन न दे बीसवा उन्होंने कभी अपकार किया हो उन पर विश्वास न करे अनिल मृष्ट भुंज इतना हितम इक्कीस रहित होकर अपनी स्त्री की रक्षा करे बाईस राजा शुद्ध रहे किंतु किसी से घृणा न करे तेईस स्त्रियों का अधिक सेवन न करे चौबीस शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन करे परंतु अहित कर भोजन न करे अस्तब्ध पूजे मान्यान गुरु से वेद हर चेत देवान दम्भे न श्रीम विच्छेद कु पच्चीस उद्दंडता छोड़कर विनीत भाव से माननीय पुरुषों का आदर सत्कार करे छब्बीस निष्कट भाव से गुरुजनों की सेवा करे सत्ताईस दंभेन होकर देवताओं की पूजा करे अट्ठाईस अनिंदित उपाय से धन संपत्ति पाने की इच्छा करे हठ छोड़कर प्रीति का पालन करें तीस कार्य कुशल हो किंतु अवसर के ज्ञान से शून्य न हो इक्कीस केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी को सांत्वना या भरोसा न दे बत्तीस किसी पर कृपा करते समय आक्षेप न करे प्रहरे न तो विज्ञा हा शत्रु शोचेत क्रोधम कुरिया मृदुषापकार तैतिस बिना जाने किसी पर प्रहार न करे चौंतीस शत्रुओं को मारकर शोक न करे तैतिस अकस्मात किसी पर क्रोध न करे तथा छत्तीस कोमल हो परंतु अपकार करने वाले के लिए नहीं एवं चरस राज्यस्थो यदि श्रेय अथो न्य नरपति भयमृक्षि यदि श्लोक में कल्याण चाहते हो तो राज्य पर स्थित रहकर ऐसा ही बर्ताव करो क्योंकि इसके विपरीत आचरण करने वाला राजा बड़ी भारी विपत्ति या भय में पड़ जाता है वर्तते अनुभूय भद्राणी प्रेत स्वर्गे मही जो राजा यथार्थ रूप से बताए गए इन सभी गुणों का अनुवर्तन करता है वह इस जगत में कल्याण का अनुभव करके मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है वै सम्पाज शांत शुश्रुवाण पांडव मुख्य समृतः च पितामहं समृत नृपो यथोक्तुम वै सम्पान जी कहते हैं जन्मे पितामह सांतनु नंदन भीष्म का यह उपदेश सुनकर पांडवों से और प्रधान राजाओं से घिरे हुए बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने जैसा बताया था वैसा ही किया इतिश्री महाभारते शांति परवड़ी राजधर्मानुशासन पर्वी सप्तः तपोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ